साक्षी का चिंतन निरंतर करता हुआ ये कहा था साक्षी चिंतन करते हुए शरीर के पीछे अपने को क्यों दुखी मानेगा उसमें स्पष्ट के लिए एक दृष्टान्त दिया था तत्व दृष्टानतांतर साक्षी के शरण में जाता है साक्षी का चिंतन कैसे करता है अन्य दृष्टांत कहते ही आवृत्त पाप न यथा स्नाद्यार्त यहां आवर्तयनिवाध्यानम सदा सदा यथा साक्षिपरायण था आवृत पाप नुक्म स्ना आवर्त कुछ पाप कर्म किया उसकी निवृत्ति के लिए स्नानादि जो प्रायश्चित कहा गया बार बार करता है पाप नुक् पाप निवृत्ति के लिए प्रायश्चित स्नानादि बार बार करता है इसी प्रकार तथा ध्यान इव आवर्तन इव ध्यान सदा साक्षी पारायण ध्यान बार बार करता हुआ साक्षी परायण हमेशा साक्षी साक्षीपरायण होता है बार बार उसका चिंतन करता है यसा पाप पापकारिणा पुरुष पाप करने वाले पुरुष पापी के द्वारा आवृत पापा अपन उत्यर्थम जो पाप किया है उसके निवृत्ति के लिए आवृत पाप नुत्यर्थ का अर्थ करते अभ्यर्थ पाप अपन बाय जो पाप किया था आवृत बार बार कोई पाप कर्म किया अभ्यास किया बार बार किया उसके पाप निवृत्ति के लिए अपन जो शास्त्र में विहित प्रायश्चित तो करता है स्नानादिकम केवल स्नान नहीं जो जो प्रायश्चित तो जिस पाप कर्म के लिए विहित है वो तो बार बार करता है प्रायश्चितम आवृत्य पुनः पुनः अनुच्चित बार बार करता है तथा अयमति चिरम साक्षिनी ये बहुनादिकार से चिदाभासाक्षी में संसाधितों का आबर, आरोप करता था कब से संसारित्व तो आदि आरोप दोष परिहार आय संसारित्व जन्म व्याधि कर्तृत्व आदि तो, करते तो, तो जो आरोप अनुरूप दोष है इस दोष परिहार करने के लिए ध्यान परिवर्तन एवं ध्यान की आवृत्ति करता है सीधा सदा साक्षी पर होती निरंतर साक्षी में चित तो होता है ताकि कई करता है ओम ना एवं साक्षी पर दृष्टान्त रूप वन्य सीधाभास पर हमेशा ही साक्षी चिंतन करता हुआ दृष्टान्त के द्वारा कथन किया रहता है साक्षी रूप में सगुण प्रख्यान लज्जालुतम सदृष्टान्त माह अपने गुण कथन कर्म में लज्जा करता है लज्जालु दृष्टान्त के साथ कहते हैं वेश्या उपस्थकुष्ठी वेशज्जते जानतो ग्रे तथा भाष सब प्रख्या तो विज्जते कुष्ठ रोग एक होता है देखा होगा राष्ट्र में कैसे कुष्ठ रोग होने पर हाथ पर केस हो जाता है मोह का हाथ पर केस हो जाता है किसी वेशी कुठ रोग है उपस्थ में जान इंद्रिया में उपस्थ कु बेसिया और जो पुरुष जानता है कुष्ठ रोगी है उपस्थम कु है ऐसे में में कोई काम ही पुरुष नहीं होगा कुष्ठ रोग होने पर जानने पर उपस्थम उसको स्पर्श करेगा कुष्ठ रोगी को तो दूर से स्पर्श नहीं करते है उपस्थम कुने पर जो जानता है उसके सामने बेस्यालजित तो हो जाती है विलास ये विलजते जानने वाले पुरुषों के सामने जो नहीं जानते वो तो, तो उसके सामने लज्जिता नहीं होगी जो जानता है पुरुष की इसमें जन निंद्र में कुछ रोग कैसे कैसा का होता है दुर्गंध सड़ा रक्त पूज ऐसे होता है तो उसके सामने लज्जित होती है व्यक्तिया तथा तो आभास स्व प्रख्यात भी आभास भी अपने गुण कथन करने से लज्जित होता है समझ लिया दोष अपने समझ लिया तो अपने समझने से केवल साक्षी पारण होता है अपना धर्म कुछ कहने में लज्जित होता है इधान तो। शर्त्र विवेचित चिदाभास तीनों सर्वस पृथक चिदाभास समझ लिया सर्व भिन्न है पुनः सह तारात्म भ्रमाभाव दृष्टान्त महा जब पृथक समझ लिया फिर उनके साथ ताजात्म भ्रम नहीं होगा जो ज्ञान नहीं हुआ था भ्रम तो होता था विवेक कर दिया स्पष्ट समझ लिया ये सर्वत्र है जैसे प्लास्टिक से बना गया सर्प पहले डरते हैं सर्प समझ करके समझ लिया सर्प नहीं प्लास्टिक से लकड़ी से बना गया तो जानने पर उसके अभी भ्रम नहीं होता है बच्चे उसको लेकर खेलते हैं दूसरे को डराते हैं भ्रम होता है उनको सर्वभ्रम इसी प्रकार चिदाभास समझ लिया फिर तीनों सारे के साथ तादात्मक भ्रम नहीं होगा भ्रम दृष्टांत कहते हैं गृहीत ब्राह्मणो मृेछ प्राश्चित चरन पुनः पुनः नैव मृे संकर्ये ना भाष शरीरको जैसे नहीं मलेच्छे ही नहीं मृक्ष गृहित ब्राह्मण ब्राह्मण है मृक्ष लोग उसको ले गए घर में लेकर रखे वो अपने जो खाना पान जैसे उसको लेकर रखे उनके साथ रह गया फिर जब बाहर आता है मृक्ष से हट करके फिर अन्य ब्राह्मण से पूछ करके क्या करना है वहां जाकर अभक्ष भक्षण क्या उनके साथ रहा जिन कहा से जल स्पर्शन नहीं करना उनके साथ रहा खाया तो प्रायश्चित बताते हैं तो प्रायश्चितम चरण प्रायश्चित करता हुआ फिर मृचों के साथ मिलेगा जाकर पुनः मृच ही संकीर्य नहीं हो मृत से फिर संकीर्ण मिश्रण नहीं करेगा पहले मिलकर के दोष निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है कुछ कहेंगे पंचकव्य सेवन करो और कुछ अनुष्ठान करेंगे अनुष्ठान करने के लिए कहेंगे ऐसे बहुत कुछ जप करो विभिन्न प्रकार का अनुसार है ऐसा करते समय फिर आगे साथ संकेर्ण नहीं होगा मिलेगा नहीं तथा आभार के ही आभा बड़े पुस्तक में दो अवग्रह बनाना तथा आभाष भास हो लिखा है तथा आभास भी शरीर के साथ मिलकर के अपने को दोषी मानता था करता भुगता संसारी अभी पृथक हो गया फिर शर्य के साथ मिलेगा चिदा भाषा ताजात्म अध्यास नहीं करेगा ओम पहले कहा था चिदाभाष अपने जो अपराध साक्षी के ऊपर दोष आरोप करता था कर्ता भूगता संसारी आदि जैसे पहले आया था मिथ्या अभियोग कोई करता है अन्य के पर दोष निवृत्ति के लिए बार बार क्षमा प्रार्थना करता है ठीक इसी प्रकार सीधा भाष साक्षी के ऊपर अनादिकल से कर्तृत्व भुगत संसार का आरोप करता था उसे दोष अपराध निवृत्ति के लिए साक्षी अनुसरण पहले कहा था किंतु केवल इतने नहीं है न केवलम स्वराध निवृत्त साक्ष्य अनुसरण अपने अपराधी की निवृति के लिए साक्ष्य अनुसारण करता है इतने मात्र नहीं है किंतु महत प्रयोजन सिद्धि प्रयो और प्रयो प्रयो प्रयो महत प्रयोजन सिंह अवलोकन न्याय नयोजन है महत प्रयोजन सामान्य प्रयोजन बहुत महत्व प्रयोजन सिद्धि के लिए भी साक्ष्य अनुसरण करता है चिटाभाषा सिंहावलोकन न्याय दृष्टान्त के साथ कहते सिंहावलोकन न्याय जो जाता है इसे हटकर पीछे दिखता है इसे यहाँ अवलोकन नहीं आया अभी कुछ कह कर करके गया फिर थोड़े पीछे हट हटकर दिखना क्या कहा था कि अपने दोष निवृत्ति के लिए जैसे मिथ्या अभियोग दोष करता जिसके ऊपर मिथ्या अभियोग किया उसकी क्षमा प्रार्थना करता है बार बार उसके शरण में रहता है इसी प्रकार चीधा भाषा साक्षी में इसे पहले कहा था अभी यहाँ थोड़े आने के बाद सिंहा अवलोकन कर देखते है केवल कहा था कि अपने दोष निवृति के लिए साक्ष्य अनुसरण किंतु और भी प्रयोजन है इसलिए सिंहावलोकन न्याय न्त माह दृष्टान्त के साथ कहते हैं साक्ष्य अनुसरण केवल अपने दोष निवृत्ति के लिए नहीं किंतु महत्व प्रयोजन सिद्धि के लिए भी है यौ राज। राज्य स्थितो राज्य स्थितो राज पुत्र पुत्र राजा भवति राजा राजुकारी भवति तथा साक्षुकार यौवराज्य स्थित तो राजपुत्र हो साम्राज्य राजा अनुकारी भवती राजपुत्र है युवराज पद में स्थित है आगे साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा से आगे युवराज हुआ राजपुत्र आगे साम्राज्य प्राप्त करेगा साम्राज्य की इच्छा से राजा अनुकारी भवती राजा के अनुकारी जैसे राजा करता है उसके अनुसार करता है तो राजा प्रसन्न होकर के आगे राजा बनाएगा और विरोधाचरण करेगा तो आगे राजा बनेगा। ये साम्राज्य की इच्छा से राजा के अनुकारी होता है तथा तो चिदाभाषी साक्षी अनुकारी अयम साक्षी अनुकारी अयंकार चिदाभाष साक्षी का अनुकारी आगे भी इस प्रकार इसको साम्राज्य है चिदाभाष साक्षी के अनुसरण करके अपने स्वरूप को समझ लिया में असंग कुटस्थ नित्य मुक्त सर्वव्यापक हूँ कितने साम्राज्य है वो जो साम्राज्य किस देश के साम्राज्य है उसके बढ़ करके कितने गुणा बढ़ हैदिकाल से संसार में डूबा करना कितने बार जन्म मरण हो गया अनादि कितने बार का उस उत्तर अनादिंग बार, बार।, बार अनंत तो बार कितने बार हो गया कुछ अनंत है इससे नहीं कर सकते और केवल जन्म मरण है बीच में कुछ दुख होना पड़ता है जन्म के बाद मरने के पहले दुख है स्वल्प दुख है कितने दुख है एक दिन नहीं जन्म से मरने कितने दिन रोज रोज, रोज और ऊपर क्या दुख है कभी शारीरिक दुख कभी मानसिक दुख कभी कोई कटु कट्टुवचन बोल दिया तभी दुख है कभी कोई से निंदा कर दिया दूसरे को प्रशंसा कर दिया किस को विभिन्न प्रकार दुख है ये दुख भुगते भूगते बहुत था अभी सब दुखानिवृति होकर निज से आनंद को प्राप्त कर लिया देख और मेरे चात्री तो कोई और अधिक नहीं और उससे देखता है मेरे चात्री तो कोई बड़े सुखी है बड़े धनी कोई है कोई नहीं है सब शांकुश तृतीय है ये निरंकुश है कोई अंकुश नहीं कहीं के राष्ट्रपति बड़े राष्ट्र की बन जाए तो भी अंकुश है कभी तो, तो राष्ट्रपति के दंड भोगना पड़ता है कोई मार भी देता है किंतु यह और इसका कोई भय नहीं साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए भी साक्ष्य अनुसरण करता है जो अहम अश्विम ब्रह्म से साक्षात्कार ज्ञान हो जाएगा तो भय कोई है ना न विभेदी कुतश्चना अभय पद को प्राप्त करता है अभय वे जन को प्राप्त होती अभय पद को प्राप्त हो जाता है नित्य मुक्त स्वरूप को प्राप्त करता है इसलिए साक्षी अनुकारी अयम चिता साक्षी का अनुकारी हमेशा ही साक्षी का चिंतन करता है राजानुकारी राजपुत्र कैसे होता है राजे वो, राजा इव प्रजा रंजनादि गुणवान भवती राजा जैसे प्रजा को खुश करते हैं ऐसे गुणवान होता है युवराज राज, तो राजा प्रसन्न होकर के उसको राजा बनाते हैं इसी प्रकार चिदावासी भी साखी के अनुकारी होता है स्वयं साखी जिस प्रकार कुटस्थ असंग सर्व्यापक सिद्ध रूप है आनंद रूप है चिदावासी उसी स्वरूप में स्थित होगा तदरूपे अध्यस्थान अनुसार निवृत्त हो जाएगा अधिस्थान रहता है सदरूप ही रहेगा तो। जहाँ प्रत्यक्ष युवराज राजा के अनुकारी हुआ राजा बन जाएगा <laughs> किन्तु चिरा भाषा साक्ष्य अनुकारि होता है तो कहाँ इसको साम्राज्य मिलता है वही तो छतर की खानी पड़ती है ज्ञान हो जाएगा तो क्या चांदी सोना चांदी की रोटी खाएगा वही खाएगा, खाएगा। <laughs> कहते युवराज से राजनुसम्राज्य फल दृश्य है साम्राज्य फल से दीक्षता है न साक्षुस साक्षाण कर कहाँ इस फल मिलता है अत तदनुस कथम प्रवर्त है साक्षा किसंका सत्त्वा कचित् सन ब्रेत्ति नेतर यो ब्रह्म वेद ब्रह्मति जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है यो है भाई तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्म यो हई सटी का में। अभी बताएंगे जो भी ब्रह्म को जानता है ब्रह्म स्वरूप होता है श्रुति कहती श्रुता ऐसी श्रुति सुन करके तदेक चित्त सन तदेक चित्त तदेकम चित्तम ये हमेशा हम अस्म ब्रह्म ऐसा होकर के ब्रह्म व्यक्ति ब्रह्म को ही साक्षात्कार करता है न अन्य कुछ नहीं भगवान गीता में कहते ज्ञेमी तत्वक्षा चितने जानने का है एक है जेय य्यामी जस ज्ञाता का जिसको स्नते पर ज्ञाने को प्राप्त करे अनाजिमत परम ब्रह्म न सत्त सत यही एक ही जानना है तो ब्रह्म को जानता है न चाहिए तरह अन्य कुछ जानने के संसार जिस वस्तु को जानने का आग्रह छोड़ देना कुछ नहीं सारा संसार मिथ्या है ना कुछ एक देश सत्य है संसार में ये पूरा भारत विदेश सब मिथ्या है या कोई विदेश में कुछ देश सत्य है लंदन अमेरिका भी कुछ सत्य है पूरा ब्रह्मांड ये केवल कुछ नहीं आगे जो चंद्र सूर्य नक्षत्र जितने दिखते है सब मिथ्या है सपन में भी वैसे दिखते है यही वेदांत का सिद्धांत है इसलिए एक तत्व को जान लिया तो सब का ज्ञान हो गया उसको नहीं जाने सारा ब्रह्मांड प्राप्त करे तभी तो भी कृत्य नहीं समाप्त नहीं चक्र में फिर चलना पड़ेगा पुनरअपि जननम पुनरअि मरनम चलता रहेगा चक्र यही से अनाधिकाल से चल रहा है इसको समाप्त करना ही बुद्धिमत्ता है उसको समाप्त करके अपने समाप्त करके अपने स्वरूप में आनंद में रहना इसलिए यहाँ साम्राज्य क्या है ये साम्राज्य तो उससे भी बहुत बढ़ करके कोई सम्राट होता है जिसने साम्राज्य भी मरता है सम्राट जो होगा मरेगा? मरेगा मरेगा कोई नहीं मारे तो ही अपने आप मर जाएगा और जो ये साम्राज्य प्राप्त कर लिया अपने स्वरूप में चित्त हो गया उसके जन्म मृत्यु और है मृत्यु नहीं है सो ह वही तक परम ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवती यो हई जो कोई भी हो ब्रह्म ज्ञान के लिए सबका अधिकार है किसी का निषेध नहीं ज्ञान के लिए कहीं कहीं अधिकार विषय जो विचार आता है वेद अध्ययन के लिए किसका अधिकार है किसका नहीं एक ब्रह्म सूत्र में आया अपसूद्रधिकरण अपशूद्राधिकरण में वेद अध्ययन का के लिए का निषेध किया गया वेद पूर्वक अध्ययन विद्या में अधिकार नहीं ऐसा कहने के पश्चात फिर कहते हैं पुराण आदि श्रवण करके आचार्य उपदेश के द्वारा ज्ञान होने में किस किसका निषेध नहीं किसी को और ज्ञान होने पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए फिर आगे वर्णात्म विचार किया जाएगा उसमें ब्राह्मण हो तो मोक्ष प्राप्त करेगा शुद्ध हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा ऐसा है ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यू है जो कोई भी तत् ब्रह्म वेद परम ब्रह्म को साक्षात्कार कर लेता है हम ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेता है तो ब्रह्म ही वगवती ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म से भी न कुछ नहीं नम्मा भी कुलती अस्ले अभ्र भीत नवती जैसे पहले ऋषि परम्परा गृहस्थ होते थे आचार्य ज्ञानी उसके कुल में अभ्रम्ह भी तो नहीं होता है ज्ञानी हो उसके जो शिष्य होगा अभ्रम भी तो नहीं होगा ब्रह्म भी तो होगा अर्थात उन्हीं के ज्ञानी के उपदेश से अवश्य ज्ञान होगा यदि शिष्य योग्य हो तरत शोकम शोक संसार को पार कर लेता है तर पाप मानम संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं गुहा ग्रंथि भी हो विमुक्त हो अमृत भवति। बुद्धि रूप गुहा में जो ग्रंथी है बुद्धि और चेतन का जो ताजात्म अध्यात्त ही ग्रंथि है बुद्धि अलग है चेतन अलग है उसका प्रतिम्ब सीधाभाष दिखता है वो अहंकार दोनों के साथ चीज जड़ का जो ताजात्म होता है ये ग्रंथि है अनादिकाल से है। ये इतने ग्रंथ इतने कठिन है उसको खोलने के जब जाएगा ज्यादा कठिन होता है समझ लिया जब और ग्रंथि कुछ नहीं है नहीं समझे और ऐसा ही बड़ा कठिन है समाप्त नहीं होता है ये गुहा रूप ग्रंथि से मुक्त हो जाता है ज्ञान होने पर अमृतो भवती मृत्यु रहित तो मुक्त हो जाता है इत श्रोतो ब्रह्मभावि रूप से फलों से मानता श्रुति में फल कहा गया साक्षी अनुसरण करेंगे ब्रह्म रूप हो जाएंगे तो ब्रह्म भाव ब्रह्म रूप हो जाएगा आदि से परमा नित्य निरति से आनंद को प्राप्त करेगा गुहा से मुक्त अमृत हो जाता इत्या है इत्यादि रूप फल है सूर्यमान श्रुति में कहा गया तत् फल छया साक्षरण प्रवर्तनम युक्तम इसी फल की इच्छा से साक्ष्य अनुसरण में प्रवर्तन होना युक्त है प्रवृत्व युक्त है तो। यो दंगे सिदाभाष जान लेगा हम अस्म ब्रह्म साक्षी सर्व ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा उसमें चिदा तो रहेगा नहीं रहेगा ब्रह्म स्वरूप होने पर सीधा तो नहीं रहेगा न न ब्रह्म ज्ञान है न ब्रह्म भाव प्राप्त हो ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लिया सीधा तो में वो विनशित सीधाभाषत्व भी नष्ट हो जाएगा अतः स्विनाशा कथम प्रवर्त इतिहास क्या अपने नाश के लिए क्यों प्रवृत्त होगा नाश के लिए चिदावासी कैसे प्रवृत्व होगा ऐसा शंका होने से आगे कहते हैं देवत्व काम अग्नो का विनाशं विनाशं देवत्व कामना तो देवत्व तो चाहने के लिए कुछ शास्त्र में विहित है कुछ अग्नि प्रवेश करते हैं कोई प्रयाग में जड़ में प्रवेश करते हैं अग्नि आदि प्रवेश यथा प्रवेश उसे में प्रवेश करने पर आवेदन देवत्व को स्वर्ग को जाएंगे तथा तो साक्षित्व अवशेषाय स्विनाशम सबांति सव स्विनाशम सवांशदी अब सव ये अनाश चाहता क्यों साक्षित्व अवश्य साया, साक्षी रूप से रहने के लिए चिरा भाषा तो नष्ट हो जाएगा तो किस रूप से रहेगा साक्षित्व न रहेगा साक्षित्व रहने के लिए विनाश चाहता है यथा लोक देवत्व प्राप्ति का ना मनुष्य देवत्व प्राप्ति की चाहते हुए मनुष्य भृगु अग्नि प्रयाग गंगा प्रवेश आदि प्रवर्तन अग्नि कोई अग्नि है शास्त्र संस्कार करके उससे प्रविष्ट होते हैं प्रयाग में गंगा प्रवेश में प्रवत्व हो जाते हैं स्वर्ग जाते हैं एवं साक्षीपेण अवस्थान लक्षण से अधिक फल से विद्यमत्वाद साक्षीपेण अवस्थान फल अल चिदाभाषत्वअप हेतु ब्रह्मज्ञाने भी प्रवृत्ति घटते ब्रह्मज्ञान होने पर चिदाभाषत्व की निवृति होगी निवृत्ति का हेतु चिदाभाषत्व निवृत्ति का हेतु क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रवृत्ति घटते प्रवृत्ति होती है ओ. तत्व ज्ञान है न आभासगछती चेत तत्व ज्ञान होने पर आभात्व तो रहेगा नहीं रहेगा आभासत्व तो नष्ट जदि हो जाएगा तो जो तत्व ज्ञानी है वो अपने जीवत्व तो व्यवहार नहीं करेंगे प्रथम तत्व विधान व्यवहार में चाटन करने जाऊंगा छत पीपा पानी पिएगा ऐसा कुछ व्यवहार करेगा सुधा है भोजन करना है ऐसा व्यवहार करेगा ज्ञान होने के बाद तो जीवत्व व्यवहार हो गया तत्व विधान व्यवहार कैसे ये दवा सत्व तो नष्ट हो गया जीवत्व तो नहीं रहा जब जीवत्व व्यवहार नहीं करना चाहिए प्राण धारण करने का ज्ञान होने के बाद प्राण चलता है तो जीवन व्यवहार कैसे शंका करके उत्तर देते प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यतम तद उपपत्ति सदृष्टान्त माह जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये अनुभूति होती है उपपत्ति युक्ति देते प्रारब्ध प्र आंग प्रभ से निष्ठा कर प्रारब्ध बनता है प्रकर्षण आरब्ध जो आरंभ कर दिया जो कर्म फल देने के लिए आरंभ कर हो गया उसको कहते प्रारब्ध जब गर्भ में आया तभी से प्रारब्ध कर्म फल देना प्रारंभ कर दिया इस जन्म में जितने सुख दुख भोगना है ये कर्म पहले से आपको पूर्व जन्म में मरते समय पूर्व जन्म में इस जन्म के प्रारंभ कर्म निश्चय हो गई उसी प्रारब्ध कर्म का फल गर्भ अवस्था से शुरू हुआ रहेगा मृत्यु तक जितने पुण्य कर्म का फल सुख है पाप कर्म का फल दुख है वो पहले से निश्चित है जिसको इस जन्म में भोगना है कोई जितने प्रयत्न करे सारे दुख की निवृत्ति करे सुख ही प्राप्त कर लेगा ये हो नहीं सकता है सुख छोड़ कर कोई जल जाता है तो भी उसको सुख मिल जाता है सन्यास ले तो चले जाते तो भी प्रारंभ में तो सुख मिलता है और सुख के पीछे दौड़ते हैं जिसके प्रार्धन है उसको प्राप्त नहीं होता है जितने है इतने ही मिलेगा कम नहीं होगा ज्यादा नहीं होगा जब तक तो प्रारब्ध कर्म है तब तक तो भोगना पड़ेगा ज्ञान होने के बाद भी भी प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यत तदुपत्ति तत्व तद तो का व्यवहार ही बनेगा भोग पैसा लगेगी दृष्टान्त के साथ कहते सदृष्टान्त न वेहदा हंंसा नर तंग ना मुंती यदार्धदेहं सैन नाभासविमोचनम में प्रवेश करता है देह नष्ट होने के पहले अपने को देवत्व मानता है देव मान था। नहीं, था? नहीं। देह दाह जब तक तो नहीं हुआ तब तक अपने मनुष्यत्व अभिमान रहता है नहीं सर नरत्व नहीं वो मुंशती नरत्व का त्याग नहीं करता है देह दाह जब तक नहीं हुआ तब तो तक तो नरत्व का त्याग नहीं होता है नहीं छोड़ता है उसके बाद देवत्व को प्राप्त करेगा दाह होते समय जब देह जला नहीं तब तक नरत्व है ठीक इसी प्रकार आरब्धम यावत जब तक तो प्रारब्ध कर्म से आरंभ हुआ जो सर्व रहे न आभासत्व विमोचन आभासत्व का विमोचन नहीं होगा आभासत्व की निवृत्ति नहीं होगी तब तक व्यवहार होगा जब तक तो प्रारभ्ध तब तक रहेगा यथा मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा मिथ्या तो निश्चय होने पर जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त करेगा किन्तु व्यवहार में कोई व्यवहार में मैं शब्द नहीं कहते ये देह ये सारे वैसे मैं कह दिया तो ज्ञान चला जाएगा ऐसा ब्रह्म ज्ञान है मैं कह दिया तो ज्ञान चला जाएगा ये नहीं है ऐसा अग्नि आदि प्रविष्ट पुरुष दाह दिना सदेह नाश पर्यंत दा, दाह अग्नि में प्रविष्ट हो तो दाह होगा जल में प्रविष्ट हो तो अन्य प्रकार मृत्यु है जब तक देह नाश नहीं हुआ तब तक नरत्व नरव्यवहार तो योग्यत्म तो नहीं वो मनुष्य व्यवहार योग्यता रहता है, रहती है एवं प्रार्थ कर्म क्षय पर्यतम प्रार्थ कर्म जब तक तो क्षय नहीं होता तब तक चीदा भाष तो व्यवहार हो रहेगा न निवर्त इसलिए जीवत्व तो व्यवहार तत्व ज्ञान में कोई आपत्ति नहीं व्यवहार होगा बाधित तो हो जाएगा और देख व्यवहार करते हुए भी अपने असंग नित्य कुटस्थ रूप से रहता है परिपूर्ण आनंद जीवन में आनंद प्राप्त करता है आनंद रहता है किन्तु व्यवहार होगा नहीं तो व्यवहार नहीं होगा ऐसी बात नहीं व्यवहार होगा शरीर रहेगा तभी तो शिष्य को प्रदेश करेगा तभी ज्ञान ये पहले आया है अन्यथा यज्ञ क्या दे आचार्य तुम नहीं होना चाहिए आया है